दिया मांडव के उपनिषद इसमें भगवत पार के परम गुरु गोड़ पार्वज भगवान की कारिका भी है ये उपनिषद और उसके साथ ही कारिका तो उपनिषद के ऊपर कारिका के ऊपर दोनों के ऊपर भगवान भाष्यकार ने भाष्य किए हैं इसमें पहले तो शांति मंत्र ये हम लोग का परंपरा है दस नवी परम्परा में उपनिषद पाठ होने से पहले ये शांति मंत्र का उच्चारण करते हैं हम लोग प्रतिदिन तो ये मांडुके उपनिषद का शांति मंत्र है भद्रं करने अथर्वेद होने से अथर्वेद्य का ये शांति मंत्र है अथर्वेद में तीन उपनिषद आते हैं मांडुक्य मुंड और कृष्ण ये के लिए ये शांति मंत्र है अलग अलग वेद के लिए अलग अलग शांति मंत्र है तो ये यजुर्वेद के लिए यजुर्वेद में कृष्ण और शुक्ल ऐसे अलग अलग है कृष्ण यजुर्वेद में हम लोग के दो उपनिषद आते हैं ईशावास्य और बृहदार तो इसके लिए शांति मंत्र होते हैं पूर्ण मद और कृष्ण यजुर्वेद में कठ और तिर तो इसका शांति मंत्र होता है वाग मनुष्य और ये इसका शांति मंत्र हुआ सहना बहुत ये दोनों के लिए कृष्ण यजुर्वेदियों के लिए शांति मंत्र हो गया सहना हो तो। और ऋग्वेद में में एक ही उपनिषद उपनिषद उपनिषद होते है वो है उपनिषद तो उसमें है मनुष्य और सामवेद सावेद में दो उपनिषद हम लोग देखते हैं मतलब दस उपनिषद में दो आता है एक केन और एक आ, में एक है ऐतरय और उसका शांति मंत्र हो गया में मनसी। आ, यज़। यज़। में यजुर्वेद दो दो भाग हाँ है शुक्ल और कृष्ण शुक्ल में गृहदारणिक और ईशावास्य उसका शांति मंत्र हो गया पूर्ण मदर और कृष्ण में कठ और उसका शांति मंत्र हो गया सहना सामोवेद में दो उपनिषद आते हैं और और इसका शांति मंत्र हो गया तो और अथरा वेद में तीन उपनिषद मुंडक मांडुक्य कृष्ण इसके लिए भद्रम करणी भी इसी प्रकार शांति इस मंत्र आपके पास ये नहीं है मांडुकी उपनिषद इसका शांति मंत्र है ओम भद्रंग अच्छा पहले उच्चारण करेंगे मिलके उच्चारण करेंगे ओम भद्रंग देवा भद्रंग जत्रा देवाय स्वस्तिष्रवा स्वीना शाम स्वस्ति नक्ष नोस्पति ओ शाशा ये ओ मंगल कथन होता है मंत्र वेद मंत्र आरम्भ से पहले ओम ऐसे उच्चारण किया जाता है ओम ये परमात्मा का प्रतीक भी है और भाचक भी है प्रतीक कहने से जैसे हमारे सामने एक शिवलिंग है और हम उसको कहते हैं ये शिवलिंग है शब्द उच्चारण करते हैं शिवलिंग और सामने में पत्थर में बनाया गया एक विशिष्ट आकार वाला है जो हमको इंद्रिय ग्राह्य होता है विशिष्ट आकार उसको कहते हैं प्रतीक अर्थात वो इस प्रकार के दिखता है प्रतीक अर्थात तो किसी का ये संकेत तो दे रहा है और दूसरा कहते हैं वाचक शिव लिंग ऐसे हम जब शब्द उच्चारण करते हैं ये होता है वाचक वाचक अर्थात वाचकों का उच्चारण होने से हमारा बुद्धि में एक वृद्धि बनती है जैसे भटक ये शब्द उच्चारण होने से हमारा बुद्धि में एक वृत्ति होती है घटाकार वृत्ति ऐसे ओम ऐसे उच्चारण होने से हमारा बुद्धि में एक वृत्ति होती है उसको कहा जाएगा परमात्मा कार वृत्ति घट उच्चारण करने से घटाकार वृत्ति ऐसे ओम उच्चारण करने से ये ओंकार वृत्ति ओम क्या है कहते हैं परमात्मा का वाचक घ अ ट विसर्ग ये शब्द हो गया घट ये कम्बु ग्रीवादिमान पदार्थ का वाचक अर्थ हो गया जो कम्बुग्रीवादीमान और वाचक हो गया घटक इसी प्रकार की यहाँ ओम ये परमात्मा का वाचक है तो शब्द हो गया वाचक अर्थ हो जाएगा वाचक जब शब्द उच्चारण किया जाता है तो बुद्धि में अर्थाकार वृत्ति होती है इसी प्रकार की ओम उच्चारण करने से हमारा बुद्धि में जो वृत्ति होती है ये ही परमात्मा कारक वृत्ति ये वृत्ति क्या है विशेष विषय रहित एक वृत्ति होती है जैसे घट हम उच्चारण कर दे हमारा बुद्धि में घट आकार आ जाता है नदी कह देंगे गंगा जी कह देंगे पर्वत कह देंगे आकाश कह देंगे हमारा बुद्धि में एक विशेष आकार आ जाता है किंतु ओम उच्चारण कर देने से देखिए बुद्धि में कोई आकार नहीं आएगा किंतु ऐसा नहीं की हमको पता नहीं चलता हमारा एक वृत्ति होता है बोल करके हमको पता चलता है हम जानते हम है बोल करके जिसमें ओम ऐसे हम सुनते हैं हमारा बुद्धि में जो वृत्ति होती है देखिए उसमें क्या विषय बनता है कोई विशेष वहां दिखेगा नहीं कि ऐसे भी नहीं कि हम नहीं है सो गए ऐसा भी तो नहीं है ऐसा जो स्थिति है अर्थात विषयाकार नहीं हो करके गिराकार जो वृत्ति होती है यही परमात्मा का बात, मतलब यही पदार्थ ही परमात्मा है किन्तु ये वाच्य है हमको अनुभव करना है लक्ष्यार्थ करना तो पहले बाच्य हमारा तो संबंध मतलब हमारा परिचय वो बाच्य के साथ आगे हम लक्ष्य को कहेंगे तो वाच्य के साथ लक्ष्य कहते हैं बाच्य हो गया सक्य शब्द का जो अर्थ कहते हैं उसको शक्य कहते हैं गंगा शब्द का शक्य हो गया प्रवाह और शक्य संबंध लक्ष्य कहेंगे तो पहले सक्य का ज्ञान हो आगे फिर हम लक्ष्य का ज्ञान करा सकते हैं लक्षणा के दौरान इसलिए जो हम ओम उच्चारण करने से हमारा बुद्धि में जो विषय रहित वृत्ति होती है ये हो गया वाच्य शक्य इसको हमको बहुत गहराई से अनुभव में ले आना है तभी तो जब उसके साथ संबंध कराएंगे लक्ष्य का तब तो हमको अनुभव आएगा जिसको प्रवाह का अनुभव नहीं है उसको कहेंगे प्रवाह संबंधी तीर गंगा शब्द का लक्ष्य ये कैसे समझ में आयेगा इसको प्रवाह क्या पता नहीं अभी तक तो इसी प्रकार की ओम शब्द का जो वाच्य होता है विषय रहित तो जो वृत्ति इसके साथ जितना हमारा परिचय बढ़ाए ओम कहे ओम नहीं कह पाता अहम कहे अहम का अर्थ वही है कि अर्थात विषयाकार रहित तो किन्तु परमात वृत्ति इसका अभ्यास के साथ हमको बढ़ाना है ओम ऐसे पहले परमात्मा का स्मरण करते हैं संबोधन करते हैं हे देवाणे भी भद्रम श्रीण्याम हे देवा देवताओं को संबोधन करते हैं प्रार्थना करते हैं करणे भी इस प्रयोग करण अदंत होने से तृतीय बहुवचन में क्या होना चाहिए करणे कि प्रयोग हे देवा हम लोग कर्ण के द्वारा भद्र अर्थात मंगल व शब्द को ही श्रवण करे अमंगल और चित्त दूषण करने वाले शब्द का श्रवण हमसे न हो और हे यजत्रा यजत्रा ये भी संबोधन करते हैं यजंतम त्रायते यर्थात याद करने वाले को जो रक्षा करते हैं उनको कहा जाएगा यजत्र जस का रूप हो गया ये जत्रा है तो, यजत्रा ये, ये भी संबोधन है अक्षय भी भद्रम पशेम अक्षय प्राप्त अक्षि प्रातिपदी है और अक्षी प्राप्ति जब ये भीष आ जाएगा अक्षी प्रातिपदिका कह कि भीष आएगा तो भीष आने से वहां अनंग हो जाएगा, जाएगा। अस्तित्वेक्षणाम अस्ति अस्ति तो, आजादी चाहिए जी। तो यहां भी तो भी ये भी तो भी ही होना चाहिए प्रार्थना करते हैं अक्षय भी ही भद्रंग पश्चिम अर्थात तो चक्षु के द्वारा हम मंगल पदार्थ का ही दर्शन करे अमंगल चित्त दूषित कामना को बढ़ाने वाले ऐसे पदार्थ का हम दर्शन न करें अरे हैं। स्थिर ना इसका अनुय करेंगे उत्तराध का यद आयु स्थिर तनु तनु तुष्टुवांश देवहित इस प्रकार की अनुय करेंगे यद आयु यद आयु अस्माक हमारा जो जीवन है जीवन काल है स्थिर ही तनु स्थिर हम स्थिर अर्थात दृढ़ क्योंकि अंग अगर स्थिर दृढ़ स्वस्थ नहीं रहेगा हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे चल नहीं पाएंगे और ध्यान इत्यादि के लिए तो ये स्थिर अंग बहुत आवश्यक है यद आयु स्थिर स्थिर ही अंगे ही स्थिर अंग के साथ तनु भी ही। तनु भी अर्थात शरीर इसके साथ जो शरीर तनु कहने से स्थूल शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर हमारा स्थिर अंग दृढ़ अंग होना चाहिए और तनु तो कहने से सूक्ष्म शरीर का ना ये सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म हो जाना अर्थात वासना रहित तो हो जाना स्थूल शरीर का अच्छा सामर्थ्य है कि स्वस्थ रहना दृढ़ बैठ पाना ये सब स्थूल शरीर का सामर्थ्य इसी प्रकार की सूक्ष्म शरीर का सामर्थ्य है कि एक चीज में अधिक समय रह पाना एक विषय में अधिक समय चिंता कर पाना विचार कर पाना ये कब करेगा जो वासना कम होगा तो यहाँ तनु तो भी से स्थूल और सूक्ष्म दोनों को लिया जाए सूक्ष्म शरीर में बुद्धि में सूक्ष्म वस्तु चिंतन करने का सामर्थ्य के साथ स्थूल शरीर लेने से स्वस्थ शरीर के साथ और सूक्ष्म शरीर लेने से सूक्ष्म वस्तु चिंतन करने का सामर्थ्य के साथ तुष्टवांश तुष्टुवांश धातु स्तुतो आगे लिट के स्थान पर कोसु कर देंगे तो धातु के आगे आगे हो गया कोसुग का बचेगा वश फिर आगे जितो हो जाएगा लिट के स्थान पर कोशु आया तो स्तू को जितो होने से अभ्यास में किया जाएगा तू क्या सूत्र सर पूर्व तो अभी तू हो गया तुष्टु आगे वश तुष्टु वश तो फिर वसु ये पशु उदित होने से उदित चाम से न हो जाएगा तो आगे शांता महता संयोग से दीर्घ हो जाएगा तो एक वचन में बन जाएगा तुष्टुवांशुवांश वयम तुष्टुवांश स्थिर अंग के साथ स्थिर अंग वाला शरीर के साथ स्तुति करते हुए पहले कहा था यद आयु जो हमारा जीवन काल है देवहितमसेम देवहितम देवताओं का हित यथा सियात तथा व्यम व्यसेम व्याप्त करे अर्थात हमारा जीवन काल ऐसे व्यतीत तो हो देवताओं का हित हो देवताओं का हित हो अर्थात देवताओं का जब हम उनको जो याग के द्वारा अर्पण करते हैं ते भावत वह गीता में गए परस्परम भाव ये तो अर्थात हम देवताओं को उनके जो मतलब ग्राह्य पदार्थ अर्पण करते हुए अर्थात स्वार्थ के लिए और नहीं जीना यहाँ का तात्पर्य है कि की देवी क्या थे सार्थ। सार्थ। सार्थ। सार्थ। ना, ना, ना, ना, ना, अच्छा वो स्थिरे रंगेश तुष्टुवांग स एक पद है वा और सर वो जोड़ दीजिए उस पर स्थिर द्वितीय उत्तर द्वितीय पाद में है ना स्थिर रंगेश तुष्टु बांग और स ये नया पुस्तक है क्या नहीं तो समान तो है तो नया आया नहीं वो वांग और स ये जोड़ जाएगा इसको ऊपर में जो है ना लाइन चलता है उसको मिला दीजिए अलग अलग है ना वांग अलग है स अलग है अलग है न उसको जोड़ दीजिए ना अच्छा यहाँ हलन भी है नहीं तो ऐसे तो तो एक पद अरे है इंद्र न यहाँ इंद्र इंद्र वृद्ध श्रवा स्वस्ती न दधातु इस प्रकार के अन्वय करेंगे यहाँ दधातु ये चतुर्थ पाद का अंतिम है दधातु अर्थात दधातु तो हमें वो स्थापन करें अर्थात हमको वो दे तो सभी को अभी सभी देवताओं को इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं इंद्र वृद्ध श्रवा तो ये वृद्धो वृद्धम श्रवो यश्य सृद्ध श्रवा श्रव, श्रव की ऐश्वर्य तो जिसका कीर्ति अथवा तो ऐश्वर्य बढ़ा हुआ है सबसे अधिक ऐश्वर्य वाला इंद्र है न स्वस्ति दधातु न असमान हम लोगों को स्वस्ति अर्थात मंगल हमारा कल्याण करे पूर्ण करने वाला पूषा देवता पृथ्वी देवता विश्व वेदा तो विश्व वे विश्ववेद विश्व वेद विश्ववेदेदा ये विधातु से अशिष प्रत्यय होता है तो कल के वेदस प्रातिपति को प्रथमांत हो गया विश्ववेदा पू्वेदा नह स्वस्थि दधातु दधातु अस्मान हम लोगों के लिए वो भी स्वस्थित आगे तार्ष्यो अरिष्ट नेमी न स्वस्ती दधातु तार्क्ष तार्क्ष अर्थात त्रिक्ष का पुत्र गरुड़ा तार्क्ष शब्द का अर्थात गरुड़ा त्रिक अर्थात कश्यप कश्यप का पुत्र है गरुड़ा तार्क्ष्य अरिष्ट नेमी अरिष्ट अनिष्ट अमंगलो अमंगलों के लिए नेमी नेमी अर्थात चक्र ये जो चक्र का परिधि को नेमी करते हैं तो ये नहीं होता चक्र अमंगलों के लिए जो चक्र सदृश भगवान के हाथ में जो सुदर्शन है वो क्या करता है दुष्टों का निवारण करता है इसी प्रकार की हमारा जो दुरित है उसका निवारण करने वाले जो गरुड़ जी है नधातु उनके लिए भी प्रार्थना है और बृहस्पति नह स्वस्ति दधातु बृहस्पति बुद्धि का देवता वो हमारे ऊपर कृपा रखने से ही हमारी बुद्धि चलेगी तभी हम शास्त्र का सूक्ष्म तात्पर्य को ग्रहण कर पाएंगे ये मंगला चरण तो देवता नहीं है ये देवता नहीं है कि अर्थात ये विष्णु का वाहन और ये दूरी तो नाश करने के लिए गरुड़ प्रसिद्ध है दुख नाश करने के लिए प्रसिद्ध है इस दृष्टि से कोई स्मरण किया जाता है हम पूछे पूषण पूछा, पूषण प्रातिपति ये सूर्य का जो द्वादश नाम उसमें भी पूषा नाम आता है तो पूषण शर्द से अन्य उप में पृथ्वी देवता को कहा जाता है सूर्य भी कहीं पूषा शब्द से व्यवहार जो पोषण करने वाले पोषण करने वाले तो ये सूर्य किरण के द्वारा पोषण करते हैं और ये अर्थात पृथ्वी हम सबको आश्रय देकर के पोषण करती है पूषा पृथ्वी ऐसे है उष्णा में चौषधी सर्वा ना वहां का नहीं पूछा हाँ। पूछा पृथ्वी के लिए कहा गया मैं थोड़ा देख करके अच्छा। तो इसमें भगवान भाष्यकर पहले मंगलाचरण करते है अच्छा चले तो इसमें आनंद जी जो कि की प्रश्ता प्रसिद्ध टीकाकार है पहले उनका टीका देखेंगे अथवा आनंद कृता टीका परिपूर्ण परिज्ञान परिवृति मते सते मते सतेष्ण विष्णवे तस्म कृष्ण नाम नमः नम, नम रुक्य अच्छा गलत कुछ आ गया ठीक है परिपूर्ण परिज्ञान परितृप्ति मते सते विष्णे जिष्णवे कृष्ण नाम तस्म नमः तस्म परिपूर्ण परिज्ञान परितृप्ति मते मते चतुर्थी मत परिपूर्ण आगे द्वितीय पृष्ठा है है पिता भ्रम नहीं रहेगा कैसे वहाँ ऊपर में यहाँ तो इसमें पहले परमात्मा का नमस्कार करते हैं परिपूर्ण है परिज्ञान है परितृप्ति है परिपूर्ण परित पूर्ण पूर्ण करने से स्थिति वाचक शब्द परिज्ञान परित ये ज्ञान स्वरूप है ज्ञान स्वरूप होने से ये चिदवाचक शब्द हुआ परितृप्ति तृप्ति कहने से आनंद वाचक शब्द हुआ अगर परमात्मा सत चित आनंद पूर्ण शब्द से सत्य परामर्श होता है ज्ञान से चित का तृप्ति से आनंद का और परित सच्चिदानंद ऐसे जो परमात्मा के लिए तृप्ति मत मथुक हुआ मथुक का तीनों के साथ है ऐसे वो कौन है सत सत्य विष्णु वे, उनके लिए अर्थात व्यापक परमात्मा जिष्णवे जिष्ण वे तो ये जी जय धातु से विष्णु प्रत्येक जिष्णु तो जिष्णवे जिष्णवे जिष्ण तो जय करता है तो ऐश्वर्य वाला शुभावान कांतिवान इस प्रकार कृष्ण नाम अभृत कृष्ण नाम इति कृष्ण नाम अभृत तस्मि तो वही कृष्ण है कृष्ण अर्थात करसती पापानी जीवा न पापानी इति कृष्ण कृष्ण नाम को जो धारण करते हैं तस्मे नम ये परमात्मा का नमस्कार हो गया जय करेंगे तो जय स्नु बन जाएगा जय स्नु बने जय ये उनादी में है ही है जी धातु से इसमें होता है तो अच्छा वो थोड़ा देख लेना होगा हो सकता है कि उन्नादी में क्या ना कि है न की से मतलब विष्णु फिर डीत होगा फिर भी थोड़ा निश्चय करना पड़ेगा ये ना शास्त्र मतलब वह न कर लेना है तो अगर विष्णु से हो जाएगा तो फिर जी का ही कार्य चला जाएगा से फिर जिष्णु बनेगा आगे गुरु का नमस्कार करते हैं शुद्धानंद पदाभोजतास्पम नमस्कुर्े पुरस्कर् तत्व महोदय शुद्धानंद पदाज द्व अद्वंदतास्पदम तत्व महोदयम महोदय पुरस्कार नमस्कुरुनंद इनका अंग्रेज महाराज जी का गुरु जी का नाम है शुद्धानंद उनका भोज पद रूप कामल उनका पाद पद्म पाद कमल दो द्वंद शुद्धानंद पदम्भोज द्वंद और वो कैसा है कहते हैं अद्वंदता स्पदम अद्वंदता का आस्पद है अर्थात द्वंद्व रहित का आस्पद द्वंद्व रहता है ऐक्य अद्वितीय का आश्रय है अर्थात उसको जो आश्रय करेगा उसको महोदय पुरस्कर्म नमस्क तत्व ज्ञान ये इसका महान उदय तत्व ज्ञान का जो उदय है ये महान उदय महान उदय से महोदय होने के बाद तत्व ज्ञान से महोदय उसको पुरस्कर्तुम पुरस अर्थात इसको सामने में रखने के लिए अर्थात इसको प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ अर्थात इसका प्रशंसा पूजन करने के लिए नमस्कुर तत्व ज्ञान महान तत्व ज्ञान का महान उदय के लिए हम गुरु जी का पादकमल अमल जो की अद्वितीय तत्व का आश्रय है उसका नमस्कार करते है तदिगं व्याक्ये तो गौड़पाव्य अर्थ तो गौड़ीय गौड़पादस्यम गौड़पाद्य इति गौड़ कारिका गौड़पाद भगवान ने इसके ऊपर मांडू के उपनिषद के ऊपर कारिका लिखे हैं तो गौड़पादीय कहने से कारिका होगा तो फिर कारिका को भाष्य नहीं कह इसलिए वहा कर्मधारय नहीं है गौड़पादीय भाष्य नहीं है जैसे हम भाष्य कह देते हैं तो इसी प्रकार की गौड़ोदीय भाष्य अर्थात गौड़ोपादी गौड़पादी भाष्य भाष्य में समास है गौड़पादी का भाष्य तो गौड़ोपादीय का भाष्य अर्थात कारिका के ऊपर भाष्य है कहते मंत्र के ऊपर भी भाष्य है भाष्य प्रसन्नमिव लक्ष्यते अर्थात प्रसन्न प्रसन्न अर्थात अति स्वच्छ स्वच्छ अर्थात इसमें तत्व तो तो अति तो स्पष्ट कहा गया है वर्णन किया गया अर्थ तो अति गंभीर तो प्रसन्न तो है कि तो इसका अर्थ विचार करने से अति गंभीर जब विषय बहुत स्पष्ट खुलता नहीं तब हमको लगता है कि बिल्कुल सामान्य है किंतु तो जब हर वाक्य का हर शब्द का अर्थ धीरे धीरे खुलने लगेगा तो पता चलेगा इसके अंदर में कितना अधिक तत्व निहित है स्वशक्ति तो टीका कर रहे हैं हमारा शक्ति के अनुसार हम उसका व्याकरण करेंगे व्याकरण करेंगे क्या बनाएंगे इसका लिखेंगे पूर्व यद्यप विद्वांसो व्याख्यान मिह चक्री रेस तथा मंदबुद्धी न उपकारा यते पूर्वे यद्यपि विद्वांस चक्रिरे तथापि रे तथा मंदबुद्धि पूर्वे अर्थात टीकाकरण से पहले कहते हैं यद्यपि पहले विद्वान् लोग इह व्याख्यान चक्रिरे बहुत व्याख्यान इसका पहले किए हैं अनेक अनेक विद्वान तथापि मंदबुद्धिनाम उपकारा जिनको व्याख्यान से ग्रहण नहीं हो पाया के लिए हम ये अतः मैंने मेरे द्वारा फिर किया जा रहा है ठीक है आगे श्री गौड़पादाचार्य नारायण प्रसाद तीपन्ना मांडुके उप निषद अर्थिष्करण परा अपि श्लोका आचार्य प्रणीतान व्याचिक्षाशु भगवान भाष्यकारस् चिकित्सित भाष्य अभीघ्नपरिसम सिद्ध है अपि सूचयति। श्री मंगलाचरण शिष्टाचार प्रमाणक मुखत सर्थपेक्ष बद्रीनाथ में कि भगवान नारायण के लिए कठोर तपस्या करके ये कारिका को प्राप्त हुए अर्थात मांडव के उपनिषद का ये जो अर्थ है इसको भगवान गौड़पदाचार्य ने कारिका रूप से लिखे हैं वो बद्रीनाथ में कठोर तपस्या करके ही ये प्राप्त किया अर्थात भगवान भाष्यकार से ये अर्थ मतलब कही सौ साल पहले की बात है तो जब वो कितना कठोर समय तब तो था नारायण प्रसादत प्रतिपन्ना फिर भगवान नारायण को प्रसन्न करके बद्रीनाथ नर नारायण का स्थान है तो नारायण भगवान को प्रसन्न करके मांडुक्य उपनिषद आविष्करण परम परम अर्था तात्पर्य मांडुक्य उपनिषद का अर्थ का आविष्कार करने में जिसका तात्पर्य है कारिका का ऐसे आविष्कार आविष्करण परां श्लोकान जो कार्यकाल करने हैं श्लोक इसको परां श्लोकान अति आचार्य प्रणितान परमाचार्य अर्थात आचार्य प्रणिता अर्थात आचार्य प्रणितान जो श्लोकान इसको व्याचिक्ष्या यहाँ तक समानधिकरण हो गया प्रतिपन्न नारायण प्रसाद प्रतिपन्ना नारायण भगवान के प्रसाद से प्राप्त हुआ क्या मांडुक्य उपनिषद का अर्थ का आविष्करण करने में तात्पर्य रखने वालों को पर वचन है श्लोकान यहाँ तक ये समानकरण इस श्लोक को आचार्य आचार्य प्रणीता ये भी समानधिकरण है आचार्य था गौरपाद आचार्य प्रणिता व्याचिक्षा सुगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करने का इच्छा करते हैं भगवान भाष्यकार चिकित्सित भाष्य आगे जो करने वाले हैं भाष्य चिकित्सित करतु निष्ठ चिकित्सित चिकित्सित भाष्य से अघ्न परिस सिद्ध है विघ्न रहित होकर इसका परिसमाप्ति हो परिसम्ति आदि आदि कहने से प्रचय अर्थात जिज्ञासु को ये उपलब्ध हो इसका सिद्ध परदेवता देवता पूर्वकं पूर्वकम तमस्कार रूपम शिष्टाचार प्रमाणकं कम यहाँ तक देखेंगे तो मंगलाचरण भगवान भाष्यकार करते हैं क्योंकि विघ्न का परिसम्ति और प्रचय गमना इसके लिए मंगलाचरण करते हैं कि मंगलाचरण किस प्रकार के है परदेवता देवता तत्वानुस्मरण पूर्वकम पर का तत्व का अनुस्मरण होता है इसमें करते हैं तत्वो का अनुस्मरण करते हुए मंगलाचरण करते हैं किस प्रकार कहते नमस्कार रूपम वो तो परदेवता तत्व परदेवता ब्रह्मा उसको नमस्कार मंगलाचरण करते हैं मंगलाचरण तीन प्रकार के कहते हैं एक नमस्कार रूप का आशीर्वाद रूप वस्तु का चरण यहाँ नमस्कार रूपम मंगलाचरण तो मंगलाचरण करने में क्या प्रमाण है क्यों करते हैं कहते शिष्टाचार प्रमाणत्म तो गौरी है शिष्टाचार ही प्रमाण है तो शिष्टाचार तो शिष्ट लोग इसको करते हैं यही प्रमाण है और शिष्ट लोग वो होते हैं जो वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वेद प्रामाण्य अभिगंतृत्व इसको शिष्ट कहते हैं और वेद प्रमाण है ऐसे जो जानते हैं वेद प्रामाण्य अभिगंतृत्व तो कहने से कहते हैं वेद प्रमाण हम जानते हैं और वेद में कहा गया कि अग्निहोत्र जुहोती और यवागम पचती वेद प्रमाण है हम अग्निहोत्र कर देंगे उसके बाद यवागु करेंगे वेद का प्रामाण्य को निषेध नहीं कर रहे हैं तो वेद प्रामाण्य अभिगंतृत्व हम तो ये लक्षण कहने से ये दोष आ जाएगा इसलिए कहते हैं फल साधना से भ्रांति रही तो और साधन अंश में भ्रांति नहीं हो अर्थात यहाँ अभी साधन हो गया ये बागु फल हो गया अग्निहोत्र तो अगर पहले अग्निहोत्र करके बाद में ये वागू करेगा वेद प्रमाण तो मानते है तो फल और साधन अंश में अभी उसको भ्रांति है इसलिए ये वागु होगा अगर बाद में पचन करेंगे तो पाक करेंगे तो इसलिए वहाँ शिष्ट का लक्षण कहते हैं कि फल और साधन वेद में जो साधन कहा गया जिस फल के लिए उस अंश में भी भ्रांति नहीं होनी चाहिए स्पष्टता अर्थों को ठीक ठीक समझने वाले उनका जो आचरण होता है ये प्रमाण है प्रमाण है अर्थात अभी हमको वेद में ऐसा वाक्य दिखता नहीं कि ग्रंथादो मंगलो आचरित ऐसा वाक्य साक्षात नहीं है किन्तु ये प्रमाण देखें विशिष्ट लोग करते है इसे अनुमान करेंगे की श्रुति में ऐसा वाक्य होनी चाहिए मुखत समाचरण कहीं तो हृदय में मंगलाचरण करते हैं साक्षात ग्रंथ में दिखता नहीं hmm. तो जैसे उदयन आचार्य उदयनाचार्य कुमांजलि इत्यादि कहते हैं किंतु भगवान भाष्यकार मुखत समाचर अर्थात अपेक्षित तो मुख से मंगलाचरण करते हुए ग्रंथ में अध्ययन करने के लिए प्रवृति होने के लिए जो चाहिए उसको भी कह देते है क्या चाहिए कहते हैं कि अभिधेय आदि अनुबंधम अर्थात मुख से तो मंगलाचरण करते हैं और उसको विचार करने से मंगलाचरण को तो पता चलता है कि भगवान भाष्यकार इसके द्वारा अनुबंध भी कहते हैं अपेक्षितम अभिधेय आदि अनुबंधम अभिधेय विषय तो अपेक्षित जो है अनुबंध अनुबंध नए के विषय सम्बन्ध साधिकारी विषय प्रयोजनम बिना अनुबंधन ग्रंथाल अनुबंध इसका भी सूचना देते है अनुबंध मंगलाचरण भी करते हैं और अनुबंध भी सूचना देते हैं अनुबंध अर्थात विषय और प्रयोजन ये बात मुख्य कहेंगे आदि से किसको लगे आदि अनुबंध चार है ना एक हो गया अभिधेय विषय बाकी तीन है तो संबंध अधिकारी अषय प्रयोजन चार भगवान वागर मंगलाचरण करज्ञा सुप्रता स्थिर चर स्थिरचरणिकर कर व्याप्य लोका ु भोगास्तविष्ठा पुनरपी भीषणोद भाषिता विशेषास्वी त मधुरभुं मयया भोजयन सर्वाधु मायाभोजयन्नो माया परम अमृत अजम ब्रम न तो स्थिर चरण कर अच्छा इसमें प्रत्येक पाद में 21 21 अक्षर हैं ये श्लोक का छंद है श्रद्धरा छंद श्रद्धरा में प्रत्येक पद में 21 अक्षर होते हैं और इसका यति जैसे प्रज्ञाशु प्रता ने ही सात हो गया स्थिर चर सात हो गया व्यापी तो फिर व्याप लोका ये सात हो गया सात सात सात में इसका यति होता है ये आप में जो परिशिष्ट एक है उसमें ये दिया है इसको थोड़ा देख लीजिये श्रद्धरा में इसका छंद कैसे होता है इसमें गौण कैसे होते हैं तो अर्थात आठ आठ गुण होते हैं छंद शास्त्र में आठ गुण होते हैं य त भ न आठ गुण होते हैं आ, आदि मध्यावसान अतः याद लाभवम भदसा गौरवम या मनौतुलाभव ऐसे कहते हैं प्रत्येक गण में तीन अक्षर होंगे तो तीन अक्षर अक्षर अर्थात एक अक्षना है य त तो ये तीन गण का नाम है एक य गण है एक र गण है एक त तो गण आदि मध्य अवसान में लघु होगा अर्थात यण उसको कहेंगे जो तीन अक्षर को लेकर के एक गण होगा तृतीय अक्षर है आदि प्रथम अक्षर अगर लघु होगा उसको कहा जाएगा यण और मध्य अक्षर अगर लघु है उसको कहा जाएगा र गण अंत्य अक्षर अगर लघु है उसको कहा जाएगा त आदि अगर लघु हो गया बाकी दो कौन होंगे क्या होंगे गुरु तो प्रथम अक्षर लघु बाकी दो गुरु हो जाएंगे तो उसको कहा जाएगा इस मध्य लघु प्रथम अंत अगर गुरु हो जाएगा उसको कहा जाएगा भवन अंत्य लघु प्रथम द्वितीय गुरु हो जाएगा तो उसको कहा जाएगा तो भजस गौरव तो में जाती भे तीन गुण होते हैं तो भ में आदि गुरु बाकी दो लघु ज में मध्य गुरु बाकी दो लोगों और स में अंत्य गुरु बाकी दो लोगों ऐसा हो जाएगा और मनो तो गुरु लाघव म गण तीनों गुरु और न गण तीनों लघु गुरु इस प्रकार के आठ गण होते हैं ये जो श्रद्धरा छ है तो ये प्रत्येक पाद में 21 अक्षर होते हैं 21 तो अक्षर होने से कितने गण आ जाएंगे नहीं दो, तीन।, दो तीन अक्षर में एक गण होता है इक्कीस अक्षर है तो सात सात सात सात गण होंगे तो इसका यह है कि मृनेर या नाम त्रिमुनीति उत्तम श्रद्धरा प्रकीर्तिता ऐसे वो श्लोक है मृ्न म रन और नाम तीन यण हो गए एक पाद में म गण मनो तु गुरु लागव म ग तीनों गुरु हैं इसका प्रथम गण जो होगा प्रत्येक पाद में तीनों गुरु देखिए प्र प्र में जो अ गुरु है ज्या में जो आ है गुरु है नाम जो आ है गुरु है तो प्रध्याना ये मण हो गया आगे रेगा रौगण, मध्य लघु मध्य लघु होगा मध्य लघु होगा तो प्रथम तृतीय गुरु हो जाएंगे देखिए जो शु है वो क्या है गुरु है अच्छा लघु है ता गुरु है तो मध्य लघु हो गया मध्य लघु है तो होने से ये रण हुआ तो म रगे भग भजसा गौरवम गौरव याद गुरु बाकी दो लघु देखे सुप्र ता हो गया था ना आगे नई स्थिर आद्य गुरु होना चाहिए नई क्या है ये गुरु गुरु है स्थिर में लघु है तीन तीन लघु गुरु कैसे हो गुरु आगे आगे आगे आगे। तो स्थिर लघु है लघु है ताद्य गुरु हो गया तो ये भ हो गया मगे नौ गण है तीनों लघु छ री ये तीनों लघु है तो ये हो गया नौ गण तो म रे तीन यगण बना है यगण य आद्य लघु तो ये चौ नीचा गया था आगे क रघु है गुरु है गुरु है आदि लघु हो गया तो Efforts, ये क्या आदि लघु हो गया आगे पी भी पी भीघु है आगे भीर ब्याह भी ये क्या है गुरु है आगे ब्याह गुरु है तो आदि लघु हो गया ये भी योग हो गया आगे पियो लो का आद्य लघु है पियो लो का आदि गुरु है आद्यु कैसे यो का आद्य रघु है यह गुण हो ऐसे इनका गण होता है श्रद्धरा साथ साथ में इसका पदच्छेद करके हम उच्चारण करते हैं अच्छा ठीक है आज है ये समय हुआ ो नमता सोनमित्ण गो नशा ओमताये वशिष्य ओ नशा शांति शांति शंकराचार्यं पादेण सूत्रभाष्य वे भगव ईश्वर पुरात्मे मूर्तिभागि व्योम व्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ शांति शांति शांति ये शांड मांडुका न्याय मांडुकिया मांडुका मांडुक्य